ओम धानंजन शक्षुर्मीत ये नस्गुर वै नम शिखगुरु तो जानी कृष्ण स्वरूप अंतर्जा भक्त श्रेष्ठ ई दु है दो रूप में होते हैं अंतर्यामी और भक्त श्रेष्ठ सात्पर्य श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि शिक्षक गुरु भगवान श्री कृष्ण के सही प्रतिनिधि है भगवान स्वयं अंदर से शिक्षक गुरु रूप में हमको शिक्षा देते हैं और बहा से भी अंदर से हमारा नित्य संगी परमात्मा के रूप में और बहा से हमको शिक्षा देते हैं भगवदगीता से और शिक्षक गुरु के रूप से दो प्रकार के शिक्षक गुरु है एक है मुक्त पुरुष जो भक्ति योग में पूर्ण तत्पर है और दूसरा है जो शिष्य की आध्यात्मिक चेतना जगाते हैं यथार्थ उपदेश देने से ऐसे भक्ति विज्ञान की शिक्षा की विभाजना ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव वो इज अब अंडस्टैंडिंग फरोक्ष और अपरोक्ष समझ में के भाग है वास्तविक आचार्य जो अनुमोदित है कृष्ण देने के लिए शिष्य को पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से संचालित करते हैं और ऐसे भगवत सेवा में लगाते हैं जगाते हैं आत्म का सम्पन्न गुरु से शिक्षा लेने से एक व्यक्ति वास्तव में विष्णु सेवा में लगाते हैं व्यवहारिक भक्ति का आरंभ होते हैं ये ही भक्ति की विधियांग अभिदय कहते हैं अर्थात कर्तव्य के अनुसार वही ही कार्य जो करना चाहिए हमारा एक ही आश्रय है भगवान और जो व्यक्ति हमको शिक्षा देते हैं तो कैसे भगवान के पास जाना है वे भी भगवान का व्यवहारिक रूप है दाता भगवान और दीक्षा और शिक्षा गुरु में पार्थक्य नहीं है मूर्ख से अगर भगवान और गुरु में कोई विभाजन करते हैं भेदाभेद करते हैं वे भक्ति अपराध करते हैं शिल सुनाच स्वामी आदर्श गुरु है क्योंकि वे मादन मोहन चरण चरण देते हैं अगर कोई व्रज भूमि जा नहीं सकते हैं, भगवान भगवत संबंध विस्मृति करने से तो फिर भी वे सनातन गोस्वामी की कृपा से यथार्थ अवसर मिल सकते व्रजवास करण और सभी प्रकार का आध्यात्मिक प्राप्त करना श्री गोविंद जी शिक्षा गुरु है क्योंकि वे अर्जुन को भगवत गीता ज्ञान देते हैं वे ही आदि गुरु है क्योंकि हमको शिक्षा देते हैं और हमको मौका देते हैं इनकी सेवा करना दीक्षा गुरु शिला मदन मोहन विग्रह का व्यक्तिगत रूप है और शिक्षा गुरु शिल गोविंद देव विग्रह के व्यक्तिगत प्रतिनिधि हैं ये दो श्री मूर्ति मोहन और गोविंद देव व्रज में आराधित होते हैं शिल गोपीनाथ सार्वोज प्रयोजनीय आकर्षण है आध्यात्मिक ज्ञान में वो छात्र अनुवाद करना थोड़ा कठिन है अगर ओरिजिन बंगाली में था तो बहुत सारा होता <laughs> क्या होते है तो ये सब शिल भक्ति स्थान ठाकुर बंगाली है तो अंग्रेजी में अनुवाद करना है लेकिन अंग्रेजी में तो मेंब्द नहीं में होते ही तो जाइस ही था सही हो अनुवाद करना है <laughs> फिर उससे फिर हिंदी अनुवाद करना तो मुझे मालूम नहीं क्या ओरिजिनल बंगाली जैसे है या अन्यथा अज्ञान अज्ञानतिरंध्य गुरु तत्व का प्रसंग में। <coughs> श्री श्री राधा माधन मोहन श्री, श्री राधा गोविंद और श्री, श्री राधा गोपिनाथ की बात है और एक्चुअली माधन मोहन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ से राधा के साथ राधा माधव राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा श्री मदन मोहन श्री राधा शाह शिल गोविंद चरण श्री राधा शाह शिल गोपीनाथ गो ठाकुर के चरण अन्यत्र इस चौर बाज गोस्वामी कहते हैं कि शिवाधा मरन शिवाधा सह राधा गोविंद राधा गोपीनाथ ये ठाकुर या श्री थी ट्रांसलेट ट्रांसलेट? ट्रांसलेन यही चीन ठाकुर या श्री हो मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ ये तीनों गोरिया गौरिया के नाथ तो भगवान के बहुत रूप है वृंदावृा में और व्रज के बहा भी है मोहन गोविंद गोपीनाथ के अलावा श्री राधा गोकुलानंद है राधा माधव राधा ब्रजमोहन राधा गोपाल राधा रमन तो ऐसे बहुत श्री विग्रह पूजित होते हैं व्रज में लेकिन विशेषकर ये तीनों गोरियानाथ गोरिया वैष्णव जन्म विशेषकर ये तीन विग्रह की आराधना करते हैं तो ब्रज धाम में पंच हजार उपाध्यक्की नेक्च ऑफ डिवोशन, भक्ति और सिंधु का उपसंगाम इस लगते कि व्रज में, में पंच हजार मंदिर है तो मैं सोच तो कैसे इतना से तो इतना से नहीं देखते लेकिन अगर हम पूरा व्रज को देखते हैं और खाली आश्रम नठ मंदिर में नहीं तो बहुत घर में भी राधा कृष्ण मंदिर तो ऐसा हो सकते हम ससरा मंदिर और प्रोपाद ऐसे देखते नहीं थी सौ के अधिक थी साल के पहले के अधिक तो उसके बाद और भी नया मंदिर स्थापित है तो ऐसे बहुत मंदिर है ब्रज में और गौर वैष्णव के क्योंकि खाली गौर वैष्णव नहीं है व्रज में तो निबाक संप्रदाय और वालब संप्रदाय ये दो संप्रदाय मठ मंदिर बहुत होते वृंदावन शहर में तो निम्बाक संप्रदाय है और वालब संप्रदाय की उपस्थिति ज्यादा है गोवर्धन में और दूसरे दूसरा जाएगा राजधाम में और वो राम के वो बड़ा रंगनाथ मंदिर है उसके अलावा ज्यादा नहीं तो रंग राम बहुत जवान आते हैं नेपाल से राम अनुजी जवान संस्कृत सीखने के और आ... माधव संप्रदाय माध्य गौ या बाइशनाथ है लेकिन मानव संप्रदाय की उपस्थिति लगभग नहीं वृंदावन में तो फंसा मंदिर में ने अर्जन के लिए सात मंदिर मुख्य है तो अभी याद है कि नहीं गोविंद गोपीनाथ श्यामचंद गोकुलानंद राधा राम और दमद गौरी गोकुल आनंद ये माधव मोहन गोविंद गोपीनाथीन ठाकुर के करे गौरिये आद आत्मसत आत्मसत का मतलब से अभिन्न है प्राण जयसे चारण चौरन बांधव चीने मोरानाथ कुछ दस आज कुछ कहते तीन, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ ये के गोपीनाथना करते हूँ मेरे भी नाथ तो गौर वैष्णव दर्शन में ये तीनों की मुख्य स्थिति है क्योंकि नादन मोहन संबंध ज्ञान की अधिष्ठित देवता है और गोविंद जी अभिदय और गोपीनाथ प्रयोजन संबंध अभिदेय प्रयोजन चैतन्य महाप्रभु बोले कि पूरा वैदिक ज्ञान इस तीन विभाग या तीन स्तर में होते हैं तो संबंध का मतलब संबंध ज्ञान का मतलब हमारा क्या संबंध है तो माया में हम सोचते हैं, मेरा संबंध है सुथ मिथ रमणी समाज फ्रेंडशिप एंड लाभ अनुभव सुत मतलब सुत सुधा संतानो मित्र मित्रों मैथिली भाषा है सुत मित्र रमनी और रमणी मतलब महिल तो सुत मित रमणी समाज तो भौतिक समाज ऐसा होते आत्मीय स्वजन बंधों इस बंधुजन तो ये माया है तो हमारा वास्तविक संबंध क्या है तो ये प्रश्न का उत्तर पूरा वेदन दर्शन का विषय है और इस प्रश्न का जवाब देने से वैदिक दर्शन में भेद होते ऐसे केवलाद्वैत है शंकराचार्य का शंकराचार्य कहते हैं केवलाद्वैत हमारा परम सत्य के साथ हमारा संबंध क्या है हम ही परम सत्य है ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है हम ही ईश्वर है लेकिन आ, हम ईश्वर है लेकिन भूल किया कि हम ईश्वर हैं, तो क्या दर्शन है तो सब मूर्खता है तो ईश्वर कैसे भूल कहते है कि मैं ईश्वर हूं और केवल आदविक तो केवल परम सत्य है और परम सत्य के अलावा और कुछ दूसरे नहीं है तो कैसे माया है माया तो इस केवल बार बाद में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अनेक भो है अगर हम बोलते कि इसमें अने, इसमें अनेक भो है तो ऐसे बोलने से हम सोच सकते कि कुछ है उसमें जो सही है तो अनेक भू नहीं है तो पूरा पूर्व है आदि से अंत पूरा पूर्वभ है शंकराचार्य का प्रचार है कि यही दर्शन ग्रहण करने से माया मुक्त होते हैं जी इन इस, इस दर्शन ग्रहण करने से जी और मायाग्रस्त होते तो वो पूरा भूल है तो ऐसे ही वास्तविक वेदन दर्शन है कि परम सत्य है भगवान भगवान है विष्णु और जीव का संबंध है विष्णु के साथ जीव विष्णु का दास है और अन्य रूप में मतलब थोड़े से पार्थक्य होते हैं अनन्या रूप में उपचार वैष्णव संप्रदाय है अनन्या कैसे व्याख्या कहते हैं जीव और भगवान में क्या संबंध है तो ऐसे विशिष्ट अद्वैता बाद है ब्राह्मणुजाचार्य का शुद्ध द्वैता मध्वाचार्य का वल्लभाचार्य शुद्धा का शुद्धाद्वैत शुद्ध अद्वैत भाव और निम्बाकाचार्य का द्वित्व भाव तो ऐसे ही थोड़ा सा अलग करके साप्त स्थापित करते हैं कि विष्णु ही परम और इनकी सेवा जीव का वास्तविक संबंध है, सेवा ही संबंध गौ या वैष्णव दर्शन का मूल है चैतन्य महागुरु का वचन है। जीवैश्वरूपय कृष्ण नित्यदास कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश की जीव भगवान कृष्ण का सनातन दास है और वे कृष्ण की तटस्थ शक्ति कृष्ण से भिन्न है और अभिन्न भी है तो एक दो बात में शेचा, नहीं चैचंद महाप्रभु वैदिक ज्ञान का उपसंहार करते हैं तो यही संबंध ज्ञान देते हैं मादन मोहन विशेषकर इस श्री विग्रह से हम संबंध ज्ञान मिलते हैं क्यों मदन मोहन क्योंकि अभी हम मदन दहन मदन का मतलब काम दे अगर हम मदन मोहन के श्रीचरण पर आकर्षित नहीं होते हैं तो हम मदन ंग कामदेव का दहन आगमे जालते हैं तो कृष्ण है मदन मोहन का कंदापकोटिकमनीय विशेष शोभम श्री कृष्ण का गुण गुणस्वरूप क्रॉ क्रॉ खर्प से सुंदर है और क्र क्र कधर्प कामदेव को आकर्षण देते हैं कृष्ण तो जब तक हमारा स्वाभाविक आकर्षण कृष्ण का रूप नहीं होते तो तब तक हमारा आकर्षण होगा भौतिक रूपम यदावधि तदावधि संगमे भवति सुष्टु यदावधिम चेतकदार रामानुजा नव नवरसधाम तदावधिंग स्मरमी कहते सुषु क्योंकि इनके वैष्णव होने के पहले यमुना यमुनाचार्य एक राजा थे और राजा तो सामान्यतः भोगविलासी होते राजा अगर राजासी नहीं होते तो भोगविलासी होते तो यमुनाचार्य कहते हैं कि अभी मैं कृष्ण रस आस्वाद करता हूं और वो कृष्ण कृष्णरास अस्वाद करने से सदैव नया नया छिन्मय मानसिक अनुभव होते लेकिन कभी कभी मन में मेरा पूर्व जीवन का दुराचा का याद आते हैं विशेषकर नारी संगम का स्मरण आते लेकिन जब भी आते तब में भगवती मुख विकार साधारण हिंदी कैसे बोलते हैं? मुख मतलब डिस्कस <laughs> क्या बोलते हैं डिस्कस अरुचि अरुचि से मेरा मुख दिखा ऐसे होते हैं और निष्ठी बनाम निष्ठी बनाम का मतलब क्या बोलते थूफ थूफे तो ये भौतिक आकर्षण कि दूसरा दूसरा प्रकार है जिसमें पुंसस्त्रीय मिथुनि भाव में तम तय हृदय अग्रथिहो अथो गृह क्षेत्र सुनस मोहोय हम ममे जिसमें मुख्य है स्त्री पुरुषाकर्षण बाबा भावन ऐसे होते हम क्यों बोलते बाबा बंधन तो राशि नहीं है तो कैसे बंधन होते तो बंधन है गुण के द्वारा गुण ये शब्द का एक अर्थ है वासी तो ये तीन गुणों से हम बाधित होते हैं और सबसे बड़ा बंधन है स्त्री पुरुष आकर्षण जो वो अफापन के बहा हम देखते हैं हमेशा कुत खुति और युवक युवती तो एक ही एक ही आकर्षण होते कुत से कु छात्र से छात्र तो एक ही आकर्षण तो स्पष्ट है तो युवा युवती के साथ बात करते हैं और एक ही वास्तव है उसके सामने कुत्ता कुत्ती कहते हैं तो एक ही आकर्षण होते तो ये माया क्या है गृह क्षेत्र सुथात है खुद का मकान के लिए देश के लिए मैं देश का भक्त हूं मेरा भारत महान ये सब माया है। हैथ तो क्षेत्र सुद मेरे बच्चे ये सब माया है। और कुत्ती की बच्चे गई तो एकी आ, एकी एक ही एक ही एक आसक्ति होती और पैसा तो यही सब अहम मम अहम का मैं और मेरा ये भाव होते तो ये माया है लेकिन ये माया का मूल और मुख्य प्रकाश स्त्री पुरुष आकाश तो हम सबसे मेरा घर मेरी पत्नी मेरे पति मेरे बच्चे मेरा पैसा क्यों क्यों हम सोचते यही हमारा संबंध है मैं अशोक पटेल फू ये मेरी पत्नी है ये मेरा बाप है तो हम ऐसे सोचते हम ऐसे ही संबंध स्थापना करते हैं जड़ शरीर के ऊपर चलना चल लेकिन हमारा वास्तविक संबंध है कृष्ण के साथ ये सब संबंध जो है सब अस्थायी है क्षणिक के स्थायी संबंध है कृष्ण के साथ लेकिन जब तक हम सोचते है कि हमारा वास्तविक संबंध है सूत मित्र समाज के साथ तो तब तक कि हम कृष्णदास है तो वो ज्ञान उदित नहीं होगा तो मदन मोहन से हम ज्ञान मिलते मदन मोहन जो अंथयामी रूप में भी है अंदर में है हृदय में है हृदय में भी राजमान होते चैत्य गुरु के रूप में चैत्य मतलब हमारा चैतन को ज्ञान देने वाले अंतर्यामी परमात्मा और बाहर में मदन मोहन के रूप में और गुरु के रूप में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु भगवान ही गुरु वंदे कृष्ण जगत गुरु वही आदि गुरु है और इनके अभिन्न प्रतिनिधि हैं दीक्षा गुरु और शिक्षक गुरु तो मदन मोहन हमको ज्ञान देते तो वो ज्ञान कैसे गहन करना है और कैसे हृदय हृदय में प्रकाशित होते तो कल ही भगवत गीता पढ़ने से यही अध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं होते यही ज्ञान अध्यात्मिक भावना से मिल जाते हैं तो ये ज्ञान कृपा से प्रकाशित होते हैं यस्य देवे फरा भक्त यथा देवे तथा गुरो था थे कथित ही अर्थ प्रकाशन महात्मा जिनके दिल में पूरा विश्वास है भगवान में और गुरु में तो ऐसा व्यक्ति के हृदय में भगवत कृपा से पूरा वैदिक ज्ञान का मूल छात्पर्य प्रकाशित होते हैं और चक्षुदान दिलोजे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो हम ऐसे ज्ञात है रौतम दास ठाकुर का बातचन कि हमको चक्षुदान देने वालों हमको दृष्टि देने वाला मेरा सनातन प्रभु है गुरु हर जन्म में गुरु गुरु होते क्योंकि हमको ज्ञान देते हैं वो ज्ञान कैसे देते हैं तो गुरु का बोल में से गुरु का बोल से देते हैं लेकिन वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित तो सब जो ज्ञान सुनते हैं तो सब ज्ञान को ग्रहण नहीं करते ज्ञान ग्रहण करने के लिए तो कृपा होना चाहिए वो कृपा हम मिलते हैं अगर हमारा अकपट उद्देश्य होते हैं वो ज्ञान ग्रहण कर तो उपानिष्द में एक कहानी है कि देवराज इंद्र और दैत्यराज तिरोचन एक साथ ब्रह्मा के पास गए आत्मज्ञान मगने के लिए तो पहले ब्रह्मा दोनों को एक साथ बताया कि तो आत्म ही शरीर है तो ये आत्म शाब कही अर्थ है एक ही शरीर एक मन ऐे ही जीवात्मा एक परमात्मा तो पहले ही ब्रह्मा जी बोले की आत्मा का मतलब शरीर है तो ये सब देखखे ये सब देखकर किया? और ये बात सुन के विरोचना पूरा संतुष्टता तो यही आत्मज्ञान मिला फिर चले गया तो वो आत्मज्ञान है कि आत्मा शरीर ही आत्मा है लेकिन वो पूरा आत्मज्ञान नहीं है कि विरोचना संतुष्टता क्योंकि दायित्व दान की प्रवृत्ति है शरीर भोग विलास करना तो ऐसे सुन के संतुष्ट तो यही आप यही सर्वोच्च ज्ञान है कि हम शरीर हैं और शरीर का भोग करना यही जीवन का उद्देश्य तो फिर चला गया और, और फिर ब्रह्मा जी इंद्र कहो उससे उचना आध्यात्मिक आत्मज्ञान जो वास्तविक आत्मज्ञान सिखा है सिखाए तो विरोचन उपयुक्त नहीं था अध्यात्मिक वास्तविक आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होना चाहिए तो ऐसे तद्विधि थी पणिपातेन पढ़प्रश्न सवदेशन ज्यान, स्थद्वर्शि तत्वदर्शी हमको देखा सकता आत्मज्ञान तत्वज्ञान हमको दीक्षा विद दीक्षाधन है शिक्षा दीक्षा दोनों धन है दीक्षा एक विशेष विधान है जिससे शिक्षा प्राप्त होती है दिव्य ज्ञान ने शब्द स्मा दीक्षा प्रोक्ता देशिकाई स्थत्व को विदाई दीक्षा का, का मतलब वो विधान जिससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होते हैं और पूर्व का क्षय होता संक्षण पूर्ण क्षय होता जमा दीक्षा हम्म तो गुरु है मदन मोहन का प्रकाश तो हमको सिखते हैं कि हमारा संबंध है कृष्ण के साथ जब तक हम मदन मोहन से मोहित नहीं होते तो तब तक हम प्राकृतिक मदन से मोहित होंगे कृष्ण है अप्राकृतिक काम दे और साधारण काम हमको संसार का आग नहीं डालते इसलिए मदन दहन कहते दहन का मतलब जवन <coughs> तो मदन मोहन सौंदर्य का, का रूप वो मदन मोहन पर हमारा आकाशन होना चाहिए तो खाली आकर्षण नहीं है तो थर्व ज्ञान से समझना चाहिए कि कैसे मदन मोहन की सेवा करना जीव का स्वभाव और कर्तव्य है तो पहले ये संबंध ज्ञान प्राप्त होते हैं फिर अभिधेय अभिधेय का मतलब भक्ति सेवा। तो संबंध है क्या सेवा करना तो सेवा करना तो काली ध्यान ज्ञान नहीं है तो सेवा करना तो कुछ क्रिया है करना तो खाली बोलना नहीं करना करना चाहिए तो ऐसे ही भगवत सेवा में भगवान की सेवा में अर्चन होते हैं श्रावण कीर्तन स्मरण बंधन ये सब सेवा होते हैं तो कैसे सेवा करने हैं व्यवहार एक रूप में गोविंद देव हम कौन कहते हैं गोविंद गोविंद का मतलब इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद नाम का एक अर्थ है तो भक्ति का क्या मतलब ऋषिकन ऋषिकेश सेवन भक्ति रूचित है भक्ति शब्द की एक बड़ी भाषा है इंद्रियों इंद्रिय के नाले की सेवा में नियुक्त तो, गोविंद देव हमारे अभी दूषित इंद्रियों को और मदन मोहन हमारे दूषित इंद्रियों को आकाशन देते हैं और गोविंद देव हमको इनकी दिव्य सेवा में हमारे इंद्रियों को लगाते हैं और ऐसे इंद्रिय शुद्धि होती है तो कैसे भक्ति करना है गोविंद देव हमको सिखाते प्रयोजन क्या है प्रयोजन अर्थात जीवन की परम संस्थिति वो ही भगवान के धाम में भगवान की दिव्य चिन्नाए नित्य लीला में प्रवेश करना और भगवान कृष्ण के सब नित्य पार्षद नित्य मुक्त परम भक्त के साथ भगवान श्री कृष्ण सेवा करना तो वो ही प्रयोजन है तो वो संभव है शुद्ध इंद्रियों से तो भक्ति करने से इंद्रिय शुद्ध होते हैं और जब इंद्रियों पूरे शुद्ध होते हैं फिर हम अधिकार में हैं कौलोक धाम जान जिसमें हम छिन्माय प्राकृतिक शरीर में उतते हैं और भगवान की चिन्मा सेवा कर सकते हैं तो ये प्रयोजन के अधिष्ठित देवता है गोपीनाथ क्योंकि गौड़ा वैष्णव का विचार है अर्थात सर्वोत्तम विचार है भगवान की सेवा करना के सर्वोच्च स्तर है गोपी गोपियां की रामयाख्या चिद न या बा चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत कि भगवान के असंख्य सेवक और सेविका में सर्वश्रेष्ठ व्रज गोपिया तो ये गोया वैष्णव का परम लक्ष्य है व्रज में गोपियाम की सेवा करनी गोपिनास और गोपियाम की सेवा करनी तो ऐसे गुरु दो प्रकार है अंतर्यामी जो हमको हमेशा कहते हैं तो सुनो जी मेरा पास आओ भगवान सदैव हम को कहते हैं लेकिन हम नहीं सुनते लेकिन जब हम तैयार है वाणी सुन, तो उस समय भगवान की व्यवस्था से ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद ए पाई भक्ति लोता है बीच रूप में कृष्णा भगवान देखते हैं तो अगर कोई जीव उत्साही है मेरी सेवा करने के लिए तो भगवान की व्यवस्था से वो जीव एक गुरु मिलते जिनसे और शिक्षा मिलते हैं भगवान के पास जाने के लिए तो गुरु है अंतर्यामी अंतर्यामी रूप में गुरु और हमारे समय प्रखट होते हैं गुरु गुरु का कार्य में दो भाग है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु तो शिक्षा देना गुरु का मुख्य लाक्षण है तो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं दीक्षा गुरु एक होते हैं और दीक्षा गुरु भी शिक्षा देते हैं वो दूसरा विषय है दूसरे दिन में हम शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के बारे में और चर्चा करेंगे हरे कृष्ण